देवी भागवत नवम स्कंद पुष्पदंत का दूत बनकर शंख चूण के पास जाना पुष्पदंत ने कहा राजेंद्र प्रभो मैं शंकर का सेवक हूं मेरा नाम पुष्पदंत है शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूं सुनने की कृपा करें अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरि की शरण में गए थे इस प्रभु ने अपना त्रिशूल लेकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है नेत्रधारी भगवान शिव इस समय नदी के वट के तट पर नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दू नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्प की बात सुनकर शंखचूर्ण के मुख पर हंसी आ गई उसने कहा दूध, मैं कल प्रातः काल चलूंगा तुम चलो तब के के नीचे पधारे हुए शंकर के पास लौट गया और उनसे पुष्पूर्ण की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई इतने में ही योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचे वीरभद्र नंदेश्वर महाकाल सु, सुभद्र विशालाक्ष, प्रिंगलाक्ष, माणास विकंपन विरूप विकृति मणिभद्र भास्कल कपिक दीर्घ द्रष्ट विकट ताम्रलोचन कालकंठ, बलिभद्र कालजिह कुटीचर, बलोनमत, रण श्लाघी दुर्जय, दुर्जय दुर्गम आठों भैरव ग्यारहों रुद्र आठों वशी इन्द्र बारहो सूर्य अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यमराज जयंत नलकुबर वायु वरुण मंगल धर्म शनि ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए साथ ही तीखे दाढ़ वाली दृष्टा, कोटरा पैतभी तथा स्वयं आठ भुजाओं से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी रूप धारण करके वहां पधार गई। वे देवी रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में पुष्पों की माला थी सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे नाचना हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था उनके मुख से लंबी बड़ी विकराल थी। शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष एक योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर कप्पर गगनचुंबी त्रिशूल एक योजन में फैली हुई शक्ति मुद्गर मुसल बद्र पास खेटक प्रकाशमान फलक वैष्णवास्त्र वरुणास्त्र आग्नेस्त्र नागपाश, नारायणास्त्र गंधर्व गरुण ब्रह्मा परजन्य एवं पशुपति शंकर के अस्त्र जिम्भास्त्र पर्वतास्त्र माहेश्वरास्त्र वायु का दंड सम्मोहन अस्त्र अथर्वेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगियों के साथ वहाँ आकर विराज गई उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का युद्ध भी सुशोभित था भूत प्रेत पिताच कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे सबको साथ लेकर स्वामी कार्ज के ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए